यस्तु अनात्म् चोदित कर्म न आरभते तदसदेव आह कर्मेन्द्रिया संयम्यन सामर विमूढात्मा मिथ्याचार उच्यते। कर्मेद्रिया हस्तादी संयम्य संहृत य आस्ते आस्तेषति मनसा स्मरन चिंतन इंद्रिियामूात्मा विमूात मिथ्याचारो मृषाचारापचार उच्य